महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व दिकत्रिशतमोध्याय वशिष्ठ और कराल जनक का संवाद क्षर और अक्षर अक्षरतत्व का निरूपण और इनके ज्ञान से मुक्ति युधिष्ठिर्वाच किदक्षर यस्मा नर्तते पुनः किंतक्षरुक्त यस्मादावर्तते पुनः युधिष्ठि ने पूछा पितामह वह अक्षर तत्व क्या है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव फिर इस संसार में नहीं लौटता तथा वह अक्षर पदार्थ क्या है जिसको जानने या पा लेने पर भी पुनः इस संसार में लौटना पड़ता है अक्षर अक्षर अक्षराक्षर व्यक्ति प्रक्षादन उपलब्धम महाबाहौ तत्वनंदन शत्रु महाबाहू कुरुनंदन क्षर और अक्षर स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ही मैंने आपसे यह प्रश्न किया है तम्हे भी ज्ञान निधि वेद पारगैर ऋषि महाभागै यति महात्म वेदों की पारंगत विद्वान ब्राह्मण महाभाग महाभागमती तथा महात्मा यति भी आपको ज्ञान निधि कहते हैं शेष शेषमल दिनाम ते दक्षिणायन भास्करे आवृते भगवत्यर्क ही घनता थी परमा अब सूर्य के दक्षिणायन में रहने के थोड़े ही दिन शेष हैं भगवान सूर्य के उत्तरायण में पदार्पण करते ही आप परम धाम को पधारेंगे श्रेय कुंश प्रदीप अस्तम्ञानदी नीप्यसे आपके चले जाने पर हम लोग अपने कल्याण की बातें किससे सुनेंगे आप गुरुवंश को प्रकाशित करने वाले प्रदीप हैं और ज्ञानदीप से उद्भाषित हो रहे हैं तदित्रोत मातःकुल ना मैं आप ही के से यह सब सुनना चाहता हूँ आपके इन अमृत में वचनों को सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती है अतः आप मुझे यह अक्षर अक्षर का विषय बताइये वर्त श्या इतिहास पुरातन च से कराल जनकस्य च जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में कराल नामक जनक और वशिष्ठ का जो संवाद हुआ था वही प्राचीन इतिहास में तुम्हें बतलाऊंगा वशिष्ठ श्रेष्ठ मशीनम ऋषीणाम भास्कर दुतिमको राजा ज्ञानम लय श्रेय एक समय की बात है ऋषियों में सूर्य के समान तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ अपने आश्रम पर विराजमान थे वहां राजा जनक ने पहुंचकर उनसे परम कल्याणकारी ज्ञान के विषय में पूछा परम परमाध्यात्म कुशलम अध्यात्म गतिश्चय मैत्रा वरुणमासीनम अभिवाद्यतांजलि स्वक्षर प्रथित वाक्यम मधुरम चाप्यनबण प प्रक्षरषेवर राजनक मित्रा वरुण के पुत्र मित्रा के पुत्र वशिष्ठ जी संध्या आध्यात्म विषय प्रवचन में अत्यंत कुशल थे और उन्हें अध्यात्म ज्ञान का निश्चय हो गया था वे एक, एक आसन पर विराजमान थे पूर्व में कराल नामक राजा जनक ने उन मुनिवर के पास जा हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सुंदर अक्षरों से युक्त विनयपूर्ण तथा कुतर्क रहित मधुर मधुरवाणी में इस प्रकार पूछा भगवान स्रोत में परम ब्रह्मा सनातनम यस्मा न पुनरावृत्तिम आपनवती मनीषिण भगवान जहाँ से मनीषी पुरुष पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आते हैं उस सनातन पर ब्रह्म के स्वरूप का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ यदर मृत्युक्तम्रेदम क्षर तेज यच्चाक्षर मृत प्रोक्तम शिवम से म्यम नाम म्याम। तथा जिसे क्षर कहा गया है उसे भी जानना चाहता हूँ जिसमें इस जगत का क्षरण अर्थात लय होता है और जिसे अक्षर कहा गया है उस निर्विकार कल्याण विवस्वरूप अधिष्ठान का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ जगत छर यावत्ल वाप्य वशिष्ठ जिन्हें कहा भोपाल जिस प्रकार इस जगत का क्षय अर्थात परिवर्तन होता है उसको तथा जो किसी भी काल में क्षरित अर्थात नहीं होता उस अक्षर को भी बता रहा हूँ सुनो युगम द्वाद्रमु शतावृत्त ब्राह्म देवताओं के बारह हजार वर्षों का एक चतुर्युग होता है इसे को कल्प अर्थात महायुग समझो ऐसे एक हजार महायुगों का ब्रह्मा जी का एक दिन बताया जाता है रात्रिश्चतावते राज्य सां प्रतिबुध्यन कर्माण महात भूतमग्रज मूर्तिम्त अमृतात्मा विश्व शंभु स्वयं भुव अणिमा लघिमा प्राप्तिशानम ज्योतिरव्यय सर्वतः पाणपादम तत्सर्वतोखे सिरोबुखम सर्वतः श्रुतिमलल्लोकेमृत िष्ठते ही राजन उनकी रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है जिसके अंत में वे जग जागते हैं अनंत कर्मा ब्रह्मा जी सबके अग्रज और महान भूत हैं यह संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है जो अणिमा लघ्मा और प्राप्ति आदि सिद्धियों पर शासन करने वाले हैं वे कल्याण स्वरूप निराकार परमेश्वर ही उन मूर्तिमान ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप स्वयं प्रकट और अविनाशी हैं उनके हाथ पैर नेत्र मस्तक और मुख सब ओर है कान भी सब ओर है वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं हिरण्य गर्भो भगवान सब बुद्धि ऋत स्मृत महान ऋते ऋतचाप्य परमेश्वर से उत्पन्न जो सबके अग्रज भगवान हिरण्यगर्भ हैं यही बुद्धि कहे गए हैं योग शास्त्र में यही ही महान कहे गए हैं को विरंचि तथा भी कहते हैं सांखे नाम विचित्र सांख्ये च पठ्यते शास्त्रेन्नार्बुधात्मक विचित्रो विश्वात्माक्षर ते स्मृत मृत नईकात्मकोक्यत्म तथा बहुप्वाद्यवस्थ अनेक नाम और रूपों से युक्त इन हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का सांख्य शास्त्र में भी वर्णन आता है ये विचित्र रूपधारी विश्वात्मा और एकाक्षर कहे गए हैं इस अनेक रूपों वाली त्रिलोकी की रचना उन्होंने ही की है और स्वयं ही इसे व्याप्त कर रखा है इस प्रकार बहुत से रूप धारण करने के कारण वे विश्व रूप माने गए हैं ये सै विक्रियापन्ना सृजतात्मत्मना अहंकार प्रजापति प्रजापतिम ये महातेजस्वी भगवान हिरण्यगर्भ विकार को प्राप्त हो स्वयं ही अहंकार की और उसके अभिमानी प्रजापति विराट की सृष्टि करते हैं अव्यक्तापन्न विद्या सर्गम वदंतिम महात चाप्यहंकार अविद्याग मिवच इनमें निराकार से साकार रूप में प्रकट होने वाली मूल प्रकृति को तो विद्यासर्ग कहते हैं और महत्त्व तो एवं अहंकार को अविद्यासर्ग कहते हैं अविधे अविधे समुत्पन्न तथगत विद्या विद्येत विख्यात श्रुतिशास्त्रार्थ चिंतक अविधि अर्थात ज्ञान और विधि अर्थात कर्म की उत्पत्ति भी उस परमात्मा से ही हुई है श्रुति तथा शास्त्र के अर्थ का विचार करने वाले विद्वानों ने उन्हें विद्या और अविद्या बतलाया है भूत सर्गम अहंकारा तृतीय वैध्य पार्थिव अहंकारेश सर्वेशु चतुर्थम विद्य व्य पृथ्वीनाथ अहंकार से जो सूक्ष्म भूतों की सृष्टि होती है उसे तीसरा सर्ग समझो राजस और तामस भेजते तीन प्रकार के अहंकारों से जो चौथी सृष्टि उत्पन्न होती है उसे वैकृत सर्ग समझो वायु ज्योतिरथाकाशम आपोथ पृथ्वी तथा शब्द स्पर्श चूपम च रथो तो गंध तथा तथ आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पांच महाभूत तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय व्यकृत स्वर्ग के अंतर्गत है एवं युगपु उत्पन्न दशवर्गम असंसयम असंशयम पंचम विध्य भौतिकम सर्गम इन दशों की उत्पत्ति एक ही साथ होती है इसमें संशय नहीं है राजेंद्र पाँचवा भौतिक सर्ग समझो जो प्राणियों के लिए विशेष प्रयोजनी होने के कारण सार्थक है श्रोत्रुषेजाण पंचम वाक्य हस्तौ च पाद च पायुर्मेढ़ तथा च चैतानी तथा कर्मेन्द्रिया आरिच समानी स पार्थिव इस भौतिक स्वर्ग के अंतर्गत आँख कान नाक त्वचा और जीवा ये पाँच ज्ञानेन्द्रिया तथा वाड़ी हाथ पैर गुदा और लिंग ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ है पृथ्वीनाथ मन सहित इन सब की उत्पत्ति भी एक ही साथ होती है ऐसा तत्व चतुर्विशा सर्वाकृत सुवर्तते ना सोच ब्राह्मणा तत्वदर्शि ये चौबीस तत्व संपूर्ण प्राणियों के शरीरों में मौजूद रहते हैं तत्वदर्शी ब्राह्मण इनके यथार्थ स्वरूप को जानकर कभी शोक नहीं करते हैं एक तदेह समय सर्वधे वेदीतरश्रेठ सदी नर दानवे स यक्ष भूतगंध सकिर महोरगे सचारण पिताचेबर्षि निथा चाचरे सदंसकटमसक सपूती कृमूषिमूषकूसपाकेकंडा स पुलषे हस्तस्व खरसारूले सवृक्षे गावी यूर्तिमय किचिन नरश्रेष्ठ तीनों लोकों में जितने देहधारी हैं उन सब में इन्हीं तत्वों के समुदाय को देह समझना चाहिए देवता मनुष्य दानव यक्ष भूत गंधर्व किन्नर महासर्प चारण विषाच देवर्षि निषाचर दंथ अर्थात डंक मारने वाली मक्खी कीट मच्छर दुर्गंधित कीड़े चूहे कुत्ते चांडाल हिरण स्वाक अर्थात कुत्ता का मांस खाने वाला कुलकश अर्थात हाथी घोड़े गधे सिंग वृक्ष और गौ आदि के रूप में जो कुछ मृत्यमान पदार्थ है सर्वत्र इन्ही तत्वों का दर्शन होता है जले भुवि तथा काश नान्य तीव्र स्थान देहवताम आसेम अनु पृथ्वी जल और आकाश में ही देहधारियों का निवास है और कहीं नहीं यह विद्वानों का निश्चय है ऐसा मैंने सुन रखा है कृष्ण में तावतस्ता छरते व्यक्त संगीत अहनिभूतात्मा ततःरित स्मृत हेतात यह संपूर्ण पांच भौतिक जगत व्यक्त कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण होता है इसलिए इसको क्षर कहते हैं एक तदर मित्युक्त छर दी छरतीदा जगत जगन् मोहात्मक प्रा अभ्यक्ताक्त इससे भिन्न जो तत्व है उसे अक्षर कहा गया है इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षर से उत्पन्न हुआ यह अव्यक्त संज्ञक मोहात्मक जगत क्षरित होने के कारण क्षर नाम धारण करता है महाशैग्रजो नित्यम एतर निदर्शन परिप्रेक्षर तत्वों में सबसे पहले महतत्व की ही सृष्टि हुई है यह बात सदा ध्यान में रखने योग्य है यही क्षर का परिचय है महाराज तुमने जो मुझसे पूछा था उसके अनुसार यह मेरी तुम्हारे समक्ष क्षर और अक्षर के विषय का वर्णन किया है पंचविशति मोह विष्णु तत्व तत्व संशम तत्वि इन चौबीस तत्वों से परे जो भगवान विष्णु सर्वव्यापी परमात्मा है उन्हें पच्चीसवां तत्व कहा गया है तत्वों को आश्रय देने के कारण ही मनीषी पुरुष उन्हें तत्व कहते हैं यन्मर्त्यम असिद्यक्तम तूर्त्यतु व्यक्तमूर्त पंचविशक महत्त्व आदि व्यक्त पदार्थ जिन मरणशील नस्वर पदार्थों की सृष्टि करते हैं वे किसी न किसी आकार या मूर्ति का आश्रय लेकर स्थित होते हैं गणना करने पर चौबीसवा तत्व है अव्यक्त प्रकृति और पच्चीसवाँ है निराकार परमात्मा स एव हृद सर्वासु मूर्ति स्वातिष्ठते केवल चेतनो नृत्य सर्वमूर्तिर्मूर्तिमा जो अद्वितीय चेतन नित्य सर्वस्वरूप निराकार एवं सबके आत्मा हैं वे परम पुरुष परमात्मा ही समस्त शरीरों के हृदय देश में निवास करते हैं सर्ग प्रलय धर्म असर्ग प्रलयात्मक गोचर एवर्तते नित्य निर्गुण गुणसंगित यद्यपि सृष्टि और प्रलय प्रकृति के ही धर्म हैं पुरुष तो उनसे सर्वथा संबंध रहित है तथापि उस प्रकृति के संसर्गवश पुरुष भी उस सृष्टि और प्रलय रूप धर्म से संबद्धता जान पड़ता है इंद्रियों का विषय न होने पर भी इंद्रिय गोचर सा हो जाता है तथा तो निर्गुण होने पर भी गुणवानसा जान पड़ता है एवं ऐसा महान आत्मा सर्ग प्रलय को विदुर्ण प्रकृतिमान अभिमन्य अंत्य बुद्धिमान इस प्रकार सृष्टि और प्रलय के तत्व को जानने वाला यह महान आत्मा अविकारी होकर भी प्रकृति के संसर्ग से युक्त हो विकारंसा हो जाता है एवं प्राकृतिक बुद्धि से रहित होने पर भी शरीर में आत्मा आत्माभिमान कर लेता है तम सत्व युक्त निशो नियते प्रतिबुद्धिबुद्ध जनसेवना प्रकृति के संसर्गवश ही वह सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से युक्त हो जाता है तथा अज्ञानी मनुष्यों का संग करने से उन्ही की भांति अपने को शरीरस्थ समझने के कारण वह उन उन सात्विक राजस्तामस योनियों में जन्म ग्रहण करता है सहवास सहवास इति विनाश्वान्ना मनते योम सोहमती युक्त गुणादुवर्तते प्रकृति के सहवास से अपने स्वरूप का बोध लुप्त हो जाने के कारण पुरुष यह समझने लगता है कि मैं शरीर से भिन्न नहीं हूँ वह हूँ अमुक का पुत्र हूँ अमुक जाति का हूँ इस प्रकार कहता हुआ वह सात्विक आदि गुणों का ही अनुसरण करता है तमसा तमसान भव भावान विविधान प्रतिपद्यते तेजा राजस्व सां तत्व संशया वह तमोगुण से मोह आदि नाना प्रकार के तामस भावों को रजोगुण से प्रकृति आदि राजस भावों को तथा सत्वगुण का आश्रय लेकर प्रकाश आदि सात्विक भावों को प्राप्त होता है शुक्ल लोहित कृष्णानि रूपान्यता सर्वान्यता रूपाण प्राकृतानि सत्वगुण रजो गुण और तमोगुण से क्रमशः शुक्ल रक्त और कृष्ण ये तीन वर्ण प्रकट होते हैं प्रकृति से जो जो रूप प्रकट हुए हैं वे सब इन्हीं तीनों वर्णों के अंतर्गत है तामसान जानती राज सामान सात्विक वलौकाय गति सुखभागि तबो गुणी प्राणी नरक में पड़ते हैं राजस्व भाव के जीव मनुष्य लोक में जाते हैं तथा तो सुख के भाग्य सात्विक पुरुष देवलोक को प्रस्थान करते हैं निष्कैवल्यन पापेन तिरक जो डेम वापन पुण्य पापेन मानुष्यम पुण्य निकेन देवता अत्यंत केवल पाप कर्मों के फल स्वरूप जीव पशु पक्षी आदि त्रिय योनि को प्राप्त होता है पुण्य और पाप दोनों के समिश्रण से मनुष्य लोक मिलता है तथा तो केवल पुण्य से प्राणी देव योनि को प्राप्त होता है एवं प्रवर्त इस प्रकार ज्ञानी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए पदार्थों को क्षर कहते हैं उपरयुक्त चौबीस तत्वों से भिन्न जो पचीसवां तत्व परम पुरुष परमात्मा बताया गया है वही अक्षर है उसकी प्राप्ति ज्ञान से ही होती है इस श्री महाभारती शांति पर्वण मोक्ष धर्म परवड़ी वशिष्ठ कराल जनक संवाद दिशत तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वशिष्ठ और कराल जनक का संवाद विषय तीन अध्याय पूरा हुआ